शादी घर वालों की मर्जी से करें या स्वयं के चुनाव से ज्ञान रंजन शादी जैसी खतरनाक चीज हमेशा दूसरों की मर्जी से करनी चाहिए उसमें एक लाभ है कि कम, कम से कम दोस्त तो सदा दूसरों को दे सकोगे जो खुद की मर्जी से करता बड़ी मुश्किल में पड़ जाता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 वो दोनों आधे से लड़ते रहेंगे कसमकस करते रहेंगे रस्साकस्सी होती रहेगी इसलिए तो दुनिया में लोगों के भीतर इतनी रस्सा कस्सी चलती इतना द्वंद चलता है यह करूं कि वह करूं, भीतर एक स्वर कहता है ये कर लो दूसरा स्वर कहता है भूल के मत करना ये दो स्वर आते कहां से काल गुस्ताव जुंग ने पश्चिम के बड़े मनोवैज्ञानिक ने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 आखिरी प्रश्न आप आनंद बांटते ही चले जाते हैं क्या आपके आनंद बांटने का कभी अंत होगा और लोग हैं कि अमृत के उत्तर में आपको विष देते हैं उनके संबंध में आपका क्या वक्तव्य सचानंद जो उनके पास है वही वे देते जो मेरे पास है वही मैं देता हूं हम दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं मेरी मजबूरी है विष नहीं दे सकता उनकी मजबूरी है अमृत नहीं दे सकते हम दोनों मजबूर हम दोनों को तुम क्षमा करो मैं उन पर नाराज नहीं हूं वे विष देते हैं ये देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति करुणा उपज दी क्यों उनके पास विष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कैसे नरक में ना जी रहे होंगे कि उनसे जब भी उठती हैं गालियां ही उठती कौन में जब भी निकलते हैं कांटे ही निकलते हैं कैसा नहीं होगा उनका आंतर व्यथा का जगत कैसा नहीं होगा उनके भीतर संताप चिंता बेचैनी तनाव कितनी मुसीबत में ना होंगे अन्यथा कहीं गालियां ऐसे ही आती है जो भी तुम्हारे ऊपर प्रकट होता है वो तुम्हारे अंतरतम से आता है रही मेरे अमृत बांटने की बात फिर याद दिला दूं वह मेरा नहीं है मेरा अब कुछ भी नहीं है, है तो परमात्मा का है और परमात्मा का जो भी है वह अनंत है उसका कोई अंत नहीं आता जितना बांटो उतना ही बढ़ता है मैं तो सिर्फ गुनगुना रहा हूं गीत उसका है किसी के गीत का लेकर सहारा तुम्हें अब गुनगुनाना आ गया है तुम्हारे साथ निर्झर गा रहे तुम्हारी कीर्ति के घन छा रहे कहीं तो प्रार्थना पर भी नियंत्रण कहीं तनम लुटाए जा रहे उचटती नींद की निधिमत बिखेरो तुम्हें सपने सजोना आ गया है हर एक बरसात थम पाती नहीं शिलाओं में नमी आती नहीं गगन दिन रात उल्कापात करता सितारों में कमी आती नहीं तिमिर से ऊप आंखें न मीचो तुम्हे दीपक जलाना आ गया है सपन किस नयन के टूटे नहीं किसी के मीत कब छूटे नहीं अमृत के नाम पर बिस पी गया हूं अधर मेरे हुए जूठे नहीं ना अपने मौन का आशय बताओ तुम्हें बातें बनाना आ गया है यहां सब लोग तुमको जानते हैं अपरिचित हैं मगर पहचानते हैं कली को गंध की गंगा कहूं तो कुटिल कांटे बुराई मानते उदासी को न पलकों बीच बांधो तुम्हें अब मुस्कुराना आ गया है हमारी क्या कभी सरसे न सरसे तुम्हारी क्या कभी तरसे न तरसे पपीहे ने उठा ली रात सिर पर पराए मेघ थे बरसे न बरसे अधूरे नीड के तिनके गिनो मत तुम्हें बिजली गिराना आ गया है मैं गुनगुना रहा हूं गीत मेरा नहीं और अब तुम्हें भी गुनगुनाना आ गया है सहजानंद गुनगुनाओ मगर भूलकर भी कभी मत सोचना कि गीत तुम्हारा है जैसे ही सोचा कि गीत तुम्हारा है कि द्वार बंद हो जाते जैसे ही सोचा गीत मेरा है बांसुरी अवरुद्ध हो जाती गगन दिन रात उल पात करता सितारों में कमी आती नहीं गिरते ही रहते उल पात लेकिन सितारों में कोई कमी नहीं आती परमात्मा बरसता ही रहा है बुद्ध से महावीर से कृष्ण से कबीर से जीसस से मोहम्मद से कुछ कमी नहीं आई सदियों में बरसता है सदियों तक बरसता रहेगा तुम पियो इसकी चिंता में तुम क्यों पढ़ो कि मैं जो आनंद बांट रहा हूं जो अमृत बांट रहा हूं वो कभी चुक तो ना जाएगा तुम्हें डर लग रहा होगा कि कभी चुक ना जाए तुम पियो तुम पीने में कंजूसी ना करो उस देने वाले के हाथ हजार हैं, तुम भी हजार हाथों से अपनी झोली फैलाओ तिमिर से ऊपकर आंखें न मीछो तुम्हें दीपक जलाना आ गया है और सजनंत, अब घड़ी आ गई कि तुम भी दिया जलाओ और तुम भी गाओ तुम भी खंजड़ी बजाओ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो मेरा नहीं जो मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे तुम भी देना सीखो क्योंकि जितना तुम बांटोगे तुम चकित हो जाओगे बांटते हो बढ़ता है रोकते हो घटता है सपन किस के स्नैन के टूटे नहीं किसी के मीत कब छूटे नहीं है अमृत के नाम पर बिस पी गया हूं अधर मेरे हुए झूठे नहीं और चिंता ना लो मुझे गालियां पड़े लोग जहर देते रहें कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे ओठ भी उससे झूठे नहीं होते को भी अगर तुम आनंद भाव से पीलो तो अमृत हो जाता है और गालियों को भी प्रेम से स्वीकार कर लो तो गीत बन जाती कांटों को भी अंगीकार करने का ढंग है कला है और तब कांटे भी बदल जाते हैं फूल हो जाते हैं ऐसे भी लोग हैं जो फूलों को कांटे बना लेते और ऐसे भी लोग हैं जो कांटों को फूल बना लेते सब तुम पर निर्भर है जीवन को एक कला समझो और कला की कुंजी यही है रातों को दिन बनाओ अंधेरों में दिए जलाओ सोरगुल में भी संगीत खोजो और तब तुम मिट्टी भी छूओगे तो सोना हो जाएगी और जहर तुम्हारे पास जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे अमृत होने लगेगा तुम्हारे भीतर पहुंचते पहुंचते अमृत हो जाएगा इस परम कीमिया को ही मैं समाधि कहता हूं और इस परम किमिया को सीखने के लिए ही तुम यहां इकट्ठे हुए बिना सीखे विदा नहीं हो जाना है आ